संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता इस विषय में वशिष्ठ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ जी ने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा भगवान प्रारब्ध और मनुष्य के प्रयत्न में किसकी श्रेष्ठता है ब्रह्मा जी ने कहा बिना बीज के कोई चीज पैदा नहीं होती बीज से ही बीज पैदा होता और बीज से ही फल उत्पन्न होता है किसान खेत में जाकर जैसा बीज बो जाता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है इस प्रकार पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसे बीज खेत में बोए बिना फल नहीं दे सकता उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुरुषार्थ के बिना काम नहीं देता कर्म करने वाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्म का फल स्वयं ही भोगता है यह बात संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देती है शुभ कर्म करने से सुख और पाप करने से दुख मिलता है पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है किंतु जो निकम्मा है वह घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुख भोगता है मनुष्य तपस्या से रूप सौभाग्य और नाना प्रकार के रत्न प्राप्त कर लेता है इस प्रकार कर्म से सब कुछ मिल सकता है परंतु भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले निकम्मे को उससे कुछ नहीं मिलता इस जगत में पुरुषार्थ करने से स्वर्ग भोग प्रतिष्ठा और विद्वत्ता इन सबकी उपलब्धि होती है नक्षत्र नाग यक्ष चंद्रमा सूर्य और वायु आदि देवता पुरुषार्थ करके ही मनुष्य लोग से दे लोग को गए हैं जो लोग उद्योग नहीं करते उन्हें धन, मित्र, ऐश्वर्य अथवा दुर्लभ लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं हो सकती कंजूस नपुंसक उद्योग काम से जीव चुलाने वाले तथा सौर्य एवं तपस्या से हीन पुरुष को धन नहीं मिलता जो पुरुषार्थ न करके केवल दैव के भरोसे बैठा रहता है व नपुंसक को पति बनाने वाली स्त्री की तरह व्यर्थ ही दुख उठाता है पुरुषार्थ करने पर मनुष्य को देव के अनुसार फल मिल जाता है किंतु चुपचाप बैठे रहने पर देव किसी को कोई फल नहीं दे सकता देवता भी अपनी पराजय की आशंका से प्रायः मनुष्य के पारमार्थिक कार्य में भयंकर विघ्न डाला करते हैं किंतु पुण्यात्मा पुरुष का ये क्या बिगाड़ सकते हैं पूर्व में राजा याति देवश स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए तो भी उनके नातिनों ने अपने पुण्य कर्म से पुनः उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया इसी तरह इलाके पुत्र राजर्षि पुरुर्वा भी ब्राह्मणों के प्रयत्न से स्वर्ग को प्राप्त हुए जैसे आग की एक खिनगारी भी हवा के सहारे से प्रज्वलित होकर महान रूप धारण करती है उसी प्रकार देव भी पुरुषार्थ की सहायता से बड़ा हो जाता है जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बूझ जाता है उसी प्रकार कर्म के नाश होने से दैव भी नष्ट हो जाता है। निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धन का भंडार तरह तरह के भोग और स्त्रियों को पाकर भी उनका उपभोग नहीं कर सकता जो दान करने के कारण निर्धन हो गया है ऐसे सतपुरुष के पास उसके सत्कर्म के कारण देवता भी पहुंचते हैं अथ उनका घर मनुष्य लोग की अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक सा बन जाता है किंतु जहाँ दान नहीं होता वे घर यदि अनंत समृद्धि से भरे हों, तो भी देवताओं की दृष्टि में शमशान हो तुल्य है जगत में उद्योगहीन मनुष्य फूलता फलता नहीं दिखाई देता दैव में इतनी ताकत नहीं है कि वह में पड़े हुए पुरुष को सन्मार्ग पर पहुंचा दे जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है उसी तरह देव पुरुषार्थ का ही अनुसरण करता है संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही दैव को जहाँ चाहता है ले जाता है वशिष्ठ जी मैंने सदा प्रसार्थ के फल को देखकर ही ये सारी बातें बताई हैं